श्रीमद देवी भागवत प्रथम स्कंध अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं उनमें भारतीय भांति के सिद्धांतों का विवेचन किया है तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं वेदांत को सात्विक मीमांसकों राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा जाता है सौम्य वैसे ही आपके कहे हुए पांच लक्षण वाले पुराण भी सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के हैं आपके मुखारविंद से निकल चुका है परम पावन देवी भागवत पांचवा पुराण है यह वेद के समान आदरणीय है पुराण के सभी लक्षणों से यह ओतप्रोत है उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था इसके श्रवण से जन मुक्त हो जाते हैं यह परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है अब आप इस दिव्य एवं मंगल में भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक हैं धर्मज्ञ आप व्यास जी के मुखारबिंद से इस प्राचीन संहिता का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि उन गुरुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं सर्वज्ञ आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे देवता अमृत पान से कभी नहीं आगाते सूर्य जी धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते किंतु धन्य है यह पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती ही रहती है सर्वज्ञ सूजी इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलने कभी संभव नहीं अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण अत्यंत पवित्र वो अपने तथा मुक्ति कामी जनों को सदा अभिलसित मुक्ति प्रदान करने वाला है